नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ होंगे और आज के शो में हम लोग खास करके बात करेंगे इवेंट मैनेजमेंट के बारे में और हमारे साथ खास गेस्ट सिंगापुर के गणेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम लोग बातें करेंगे आज के स्पेशल गेस्ट थोड़ी देर में वो लौटने वाले है। हैं जब तक वो लौटते हैं तब तक हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं और आज के शो में हमारे साथ विशेष

सिंगिंग स्टार्स हमारे साथ हैं हैं हैं हैं कंचन कंचन जी जी जी बहुत बहुत कैसे हैं आप नमस्कार सर हां जी, थैंक सर थैंक यू मैं बहुत हैं ग्रेट। तो अब हमारे साथ राज से दो बच्चिया जुड़ी है सालिंग एंड नंदिनी उनका हम लोग डांस देखेंगे आज के शो के शुरुआत में ये स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट फॉर ऑल

तो चलिए हमारे इस स्टूडियो के मैनेजर हैं जयलू जी जयलू खाड़े उनका भी बहुत बहुत स्वागत है दो बच्चिया है शालिनी नंदिनी हमारे बीच में है

नंदनी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके लिए ये चंद तालियां थैंक यू सो मच चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ काफी दर्शक मित्र भी जुड़े गए हैं उनसे भी हम लोग रूबरू होते हैं और जैसे जोशना जी ने भी याद किया है और इसके साथ में अपर्णा जी ने भी याद किया है सभी ने याद किया है बड़े प्यार से तो चलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल है करते हैं

और शेखर सारा भाई ने भी याद करके नमस्कार लिखे भेजा है और शायद पहुंच गए गणेश जी स्वागत है आपका थैंक यू कैसे है आप बिल्कुल फिट एंड फाइन चलिए बहुत बहुत स्वागत है गणेश जी आशा करता हूं आपने डांस देखा बच्चों का <laughs> थोड़ा सा ही देखा लेकिन देखा। लास्ट भाई आगे, आगे बढ़ते है

और हमारे साथ पल्लवी भी जुड़ गई हैं और भुनेश्वर जी हैं कंचन जी हैं ये सभी हमारे सिंगिंग हैं जो गाना गाते हैं शौकीन हैं म्यूजिक लवर हैं सारे ही तो आपके लिए गीत तो कंचन जी मैं चाहूंगा गणेश जी के लिए एक प्यारा सा गीत गुनगुनाइए मैंने रखा है वेस्टर्न सॉन्ग है आशा जी का गाया हुआ अच्छा, अच्छा, अच्छा मैं वो गाती हूँ सर ठीक है उजाला है

मखमली अंदीरा आज की रात ऐसा कुछ करो देश नहीं उजाला है मखमली अंदीरा आज की रात ऐसा कुछ करो

नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मोदन पॉइंट फोर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और कंजन जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सेट कर लीजिए फिर गाइए वापस एक बार हम लोग आपको याद करते हैं ठीक है ना और आइए गणेश जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें इस वक्त कहाँ पर है और क्या करते हैं और आपके फैमिली में कौन कौन है

इस वक्त मैं सिंगापुर में हूँ जो कि कोरोना काल में से हेवन माना जाता है बहुत कम असर हुआ है यहाँ पर पूरे अच्छा, अच्छा। कंट्री में अभी तक 30 मौत से भी कम हुई है तो सबसे सेफेस्ट कंट्री है और यहाँ मैं 10 साल से रह रहा हूं और मेरे भाई भाभी के साथ ही यहाँ रहता हूँ और हम लोग की एक इवेंट कंपनी है

15 साल पहले मेरे भाभी ने जो स्टार्ट की थी डी प्राइवेट लिमिटेड करके जो, अच्छा, अच्छा। जो इंडियन कम्युनिटी के लिए कोई वगेरा, वगेरा करने वाला कोई ऑर्गेनाइज कंपनी नहीं थी कोई भी आ, इंडिया से आता था कर लेता था जी लेकिन हम लोग अभी यहाँ के टॉप मोस्ट इवेंट कंपनी है ऑर्गेनाइज साल में कम से कम एक दो

कॉन्सर्ट प्लेबैक करते है हम लोग जैसे कि लास्ट ईयर हमने दो सोनू निगम के इवेंट किए थे फिर हम ने आशा जी के भी इवेंट किए हैं श्रेया घोषाल ऐसे एवरी ईयर हम लोग करते हैं इसके अलावा हम लोग काफी एग्जिबिशंस करते हैं जो कि इंडियन मैन्युफेक्चर अच्छा। लोग आके यहाँ सिंगापुर में इंडियन लोगों को बेचते हैं ऐसा और काफी सारा हम लोग यहाँ

इंडियन हाई कमिश्नर के साथ काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं उनकी बड़ी बड़ी जो प्रवासी भारतीय दिवस था 2018 हाँ। में जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया जी, था क्या बात है जी जी गणेश बहुत ही अच्छा लगा और आप यहाँ से गए हैं दस साल से आप इस कंपनी में अपनी सेवा दे रहे हैं और एक अच्छा लगता है कि भाई विदेश में भारत के लोग भी कुछ कर रहे हैं <laughs> और एक अच्छा रेपुटेशन है जहां पर उन सभी को

और इंडियन प्रोडक्ट को भी इंटरनेशनल मार्केट में प्रोड्यूस करने का एक बहुत ही सुंदर मौका आप सभी को दे रहे हैं तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे और ये हमारी यूथ के लिए भी बहुत ही मोटिवेशन है क्योंकि यूथ अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उन्हें अगर विदेश में देना है तो मुझे लगता है कि आपका ये जो डी आइडियाज है बहुत ही अच्छा एक प्लेस आ, है जहाँ हम लोग ने एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट भी किया है मतलब इस कोरोना में जो की हम लोग एग्जीबिशन नहीं कर पा रहे हैं

जी, तो जी, जी जी नमस्ते भारत डॉट वर्ल्ड करके एक है। वो जैसे कि बी टू बी प्लस बी टू सी दोनों है अच्छा अच्छा तो जैसे एमेजोन और उसके जैसा भी मतलब ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं और हमारे पास ४०० सौ एग्जिबिटर्स है जो ऑल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स है मतलब विजिटर्स थ्रू आउट दर्ल्ड है सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया या ये नहीं, नहीं।, नहीं।

ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह मींस मींस आर ट्राइंग टू टू प्रमोट मैन्युफैक्चरर्स थ्रू ऑल द वर्ल्ड दिस हैव बीन बाय हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन सिंगापुर एंड कंपनी हमारी uh, उसमें स्पॉन्सर भी है एक आधार अच्छा। अच्छी कंपनियों ने साथ दिया है और काफी

लोगों का बाहरी लोगों को इंटरेस्ट भी हुआ है इंडियन प्रोडक्ट्स में जो कि कंटिन्यू अच्छा, प्लेटफॉर्म अच्छा. <laughs> रहेगा लाइक like और Amazon, इसके हुँ, बीच में हमने रास्ता निकाला है क्या बात बहुत है बहुत बढ़िया गणेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे युवा साथियों के लिए एक गोल्डन चांस है जहाँ पर वो अपनी मैन्युफेक्चरिंग की हुई चीजों को आप तक पहुंचाने से उन्हें इंटरनेशनल मार्केट का फायदा होगा

तो आइए इस विषय को और भी विस्तार से हम लोग जानेंगे और हमारे कुछ सिंगिंग स्टार्स हैं उनसे मैं बीच में रूबरू कराता रहूंगा गणेश जी आपका पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई है पल्लवी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत संगीत गणेश जी के लिए सुनाइए नमस्ते मेरा नाम पल्लवी है मैं हूँ कर्नाटका से और मैं टीचिंग करती हूँ छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ

आ, और दो है? दिन से हम स्कूल जा रहे हैं और मंडे से बच्चे भी आने लगेंगे हाई स्कूल के बच्चे आ जाएंगे बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी बात है अब मैं एक बहुत प्यारा सा गाना पेशकश करना चाहती है जीना क्या है जीना तुम बिन

क्या है जीना तुम बिन जिया जाए कैसे कैसे जिया जाए तुम बिन सदियों से लंबी फैराती सदियों से लंबे दिल्ली दिन आजा

कर तुम ये दिल कह रहा है आज लौट कर तुम ये

बहुत थैंक शुभकामनाएं मंगल कामनाएं शेखर सारा भाई ने भी लिख के भेजा है लवली अमेजिंग सॉन्ग सिंगिंग आपका चलिए बहुत बढ़िया तो आइए आगे बढ़ते हैं और गणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गणेश जी मैं चाहूंगा की हमारी यूथ अगर

इवेंट कंपनी बनाना चाहते हैं या इवेंट कंपनी में कुछ करना चाहते हैं तो ये किस तरह का सेटअप है क्या कोई भी कर सकता है या फिर कोई भी जुड़ सकता है यूथ के लिए इवेंट मैनेजिंग ये कैसा रहेगा और उनके लिए करियर के दृष्टिकोण से आप क्या सोचते हैं इवेंट कंपनी कोई भी कर सकता है लेकिन एक ही इसमें खामी है कि इसमें कोई टाइम नहीं देखना चाहिए मतलब ट्वेंटी फोर काम करना पड़ता है

सबसे पहले तो <laughs> मतलब दे दे दे। अगले दिन के इवेंट के लिए हम लोग तैयारी करते हैं ये है, बाकी जो जिस एरिया में है उसकी लोकैलिटी को अच्छी तरह जानता है मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक कॉन्सर्ट का ये करते हैं, नहीं। तो, नहीं। नहीं। तो उसकी ऑडियंस कितनी होगी उसके ऊपर हम लोग उसका वेन्यू बुक करेंगे राइट और

उनको थोड़ा बहुत साउंड में नॉलेज होना जरूरी है कौन सा साउंड सिस्टम लगेगा क्योंकि तो हर एक जो सिंगर है उसके साउंड इंजीनियर्स रहते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स अलग होती है तो नहीं। नहीं। थोड़ा बहुत साउंड में नॉलेज ज़रूरी है प्लस थोड़ा सा मार्केटिंग में नॉलेज जरूरी है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोनू निगम का अशोक ये तीन चार लोगों को बुलाना है

तो कैसे बुलाए चाहे सिंगापुर हो चाहे इंडिया हो मतलब हम लोग को इंफ्लुंसर्स को अपॉइंट करना पड़ता है राइट डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ता है वीडियो मार्केटिंग करना पड़ता है ये सब आजकल जैसे लोग फेसबुक या सोशल मीडिया यूज करने लग गए तो ज्यादा तकलीफ है नहीं लेकिन मेन लाइक आप सेलिब्रिटीज मेन कॉस्ट इसमें होता है सेलिब्रिटी का और वेन्यू का

उससे आप डील अच्छे से कर कर लोगे तो तो तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती है है और स्टार्टिंग अच्छा। तो बर्थडे इवेंट इवेंट या या कोई 31st का इवेंट हुआ वैसे आदमी स्टार्ट सकता क्रिसमस पार्टी हुई धीरे धीरे इससे आगे चल के इवेंट बड़ी इवेंटे भी कर सकते हैं और हम लोग एग्जीबिशन तो एक अलग टाइप का यहाँ करते हैं मतलब हर साल हम लोग कोई ना कोई

बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं जब हम लोग ने 2013 में ऋतिक रोशन को बुलाया था उनके 2 या का था, तो हम लोग ने एक बार्टर डील की थी क्योंकि ऋतिक रोशन होते काफी कॉस्टली हैं। अगर उसको तो हम लोग तो टोटली हायर करें तो लेकिन उनकी वजह से जब वो आए तो राकेश रोशन जी भी थे और फुल्ली क्राउडेड था आज भी लोग याद करते

Event. मतलब जो हमारे एग्जिबिटर थे उनका इतनी क्राउड आ गई थी उनका सारा का सारा सारा का का माल माल बिक चुका था तीसरे तीसरे ही दिन, चार दिन दिन चार की इवेंट में तीसरे दिन सारा अच्छा, माल। तो <laughs> पे पे इतना क्रेज दो तीन डांस कमा भी थी वो लोग भी बहुत खुश हुए उसके साथ नाच के ये वो और वैसे ही हम लोग ने <laughs> उसके अलावा हम लोग ने विद्या को बुलाया है फिर गोविंदा को बुलाया है एक साल

राणा दगुबती को बुलाया है अच्छा अच्छा। यहाँ थोड़ा बहुत साउथ वा? इंडियन का भी क्रेज है जैसे सिंगापुर में लोकलेशन तो काफी मतलब यहाँ के लोकल हुए वो पुराने ज़माने के सिटीजन और जो नए आते हैं वो नॉर्थ इंडियन सब मिक्स रहते हैं तो एक आधा शो सिर्फ तमिलो का होता है क्योंकि तमिल तो हमारे नॉर्थ इंडियन को आता ही नहीं है और उनको हिंदी नहीं आती

टोटली दो <laughs> पार्ट में हो गए मतलब साउथ इंडियन का फिल्म फेयर अवॉर्ड भी किया था जैसे आईफा होता है उनका होता है साइमा साउथ इंडियन नेशनल मूवी अवॉर्ड 2016 अच्छा, में अच्छा, जबकि वहा 152 सेलिब्रिटीज आए थे राणा दगुबती और कमला हसन की लड़की काफी सारे लोग अच्छा, आए

बहुत मतलब लैंग्वेज में किया था था वो फिल्म फेयर काफी सक्सेसफुल रहा था। तो उसमें सभी साउथ इंडियन लोगों के लिए ही वो था मतलब तेलुगू मलयालम ये अलग अलग ये थे एक दिन दो भाषा एक दिन दो भाषा ऐसे दो दिन का किया क्या बात है क्या बात है चलिए उनको टारगेट करके आपने प्रोग्राम किया था हाँ। इसीलिए वो सारी चीजें जो है आपने उस अनुसार

मैनेज किया है तो अच्छी बात है और ये मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को अगर इस विषय को अच्छा लगता है उन्हें ये विषय इवेंट मैनेजिंग करना तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है वहाँ की लोकेलिटी और वहाँ के जो मेन जिन चीज़ों को लोग पसंद करते हैं उस तरह के अगर एक्टिविटीज़ आप बीच में शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका मार्केटिंग जो फंडा है वो सक्सेस हो जाता है और लोगों को भी अच्छा लगता है और मार्केटिंग फंडा सक्सेस क्या लोगों का गैदरिंग करवाना

ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हम लोग इवेंट करते हैं जिन लोगों को बुलाते हैं आ, उनके चीजों को लेकर वो अपने आ, चीज़ों को वस्तुओं को लेकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं वो भी यही सोचते हैं कि भाई इवेंट के साथ हमारी कमाई होगी अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो निश्चित तौर पे आ, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती इसलिए हमें जो है चीज़ें सोच समझ के पूरा सर्वे करके ही चीजों को अगर हम लोग हैंडल करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा है और मुझे लगता है कि गणेश जी जैसे लोग हैं

उनके साथ कुछ महीने अगर आप काम करते हैं या एक साल भी काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत आइडिया मिल जाती है फिर उसके बाद आप अपना एक छोटे से शुरू कर सकते हैं इनिशियटिव तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा लेकिन एकदम से अंदाजन आप सुन के करने जाएंगे तो मुश्किल होगा इसलिए कभी भी सुनिए एक्सपीरियंस करिए एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है अनुभव आपको हमेशा विन कर जाता है लिसनिंग ऑलवेज हाफ नॉलेज हो जाता है

अनुभव की कमी आपको पीछे डाल सकता है इसलिए जरूरी है कि आप इन चीजों को बारीकी से जानें हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूं तो आई आगे बढ़ते हुए फिर से हम लोग वापस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मैं गणेश सर से मैं नमस्कार कहना चाहती हूं नमस्कार और, और रमेश जी को भी शायद मैंने नहीं, नहीं बताया है अभी तक ऑनलाइन तो मैं एक आध बार आई हूँ आपके स्टूडियो में क्या कहते हैं

मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ और आउट ऑफ कंट्री भी मैंने गाया है दो साल बहरीन में थी सर मैं क्या गजल पाकिस्तानी और गजल्स में काफी वहाँ पे लोग सुनते हैं इस तरह के ऑडियंस होते हैं और बैंगलोर के भी, भी, भी बहुत होते हैं दिल्ली के भी, भी, भी बहुत होते हैं गुड़गांव नोएडा पंजाबी भी, भी हम लोग गाए मैं दिल्ली से हूँ इस टाइम अभी कौन सा है

<laughs> मेरा पंजाबी में है मैं वो सुनाने की सोच रही हूँ मैं वो सुनाती हूँ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी वो मैं सुनाती क्या बात है है स्वागत और की मंगना मैं रब रबो नित खैर मंगा तेरी दम दी

बाज सजन लज तेरे मैं को जिया जम जम मान जवानी वे टोला जम जम मान जवानी वे टोला कड़ी देखे न कोई आलमी बदर हमेशा मालर रखे माल रखे

ओ बदर हमेशा माल रखे टोला तो तेर ते नजर दी करित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा और नित खैर मंगा सोने मैं तीरी दुआना कोई और मंगती नित खैर मंगा सोने मैं तीरी दुआना कोई और मंगती तेरे पैरा

अखीर होवे मेरी वेरे पैरा च अखीर होवे मेरी दुआ न कोई और मंगी वी तो खैर मंग दी, सुने मैंरी दुआ न कोई और मंगद तेरे प्यार दिता जदू का सहारा तेरे प्यार तेरे प्यार दिता जदू का

माया पुल कह मैन जग सारा वे कहीं मैनु जग सारा खुशी हो खुशी एहो खुशी मैनो सजना बती ना कोई और मगती एह खुशी मेनू सजना बती ना कोई और मगती तेरे पैर चीर हो

ओ तेरे आखिर हो मेरी दुआना कोई और नित मंगा, हमें दुआना कोई नित मंगा तेरी बहुत खूब चलिए बहुत खूब चलिए आशा करता हूँ हमारे गणेश जी को भी अच्छा लग रहा है और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को फिर से गणेश जी से जोड़ना चाहूंगा

गणेश जी एक और बात पूछना चाहूंगा एक जैसे कि यूथ के लिए हम लोग खास बातें कर रहे हैं यूथ को अपना करियर बनाने में इवेंट ऑर्गेनाइज करने में या इवेंट कंपनी चो ओपन करने में उन्हें सहजता महसूस हो तो इसमें मेन जो चीजें हैं कैसे इसको स्टार्टअप करते हैं क्या क्या चीजों की जरुरत किन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है थोड़ा सा बताइए अच्छा मैं स्टार्ट इस तरीके से करूँगा कि

पहले जमाने में देखो इवेंट को इतना महत्व नहीं था लेकिन नहीं। जैसे वर्ल्ड प्रोग्रेस करता है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जाती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी एक इम्पोर्टेंस रखता है मीन हर एक जन अच्छा काम करने के बाद वीकेंड्स या इर एंड में एंटरटेनमेंट चाहता है या तो दिवाली या अगल बगल कोई भी फेस्टिव सीजन में तो वो कन्विंस

कि ये इंडस्ट्री भी बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे नहीं कि ये इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उतना होने के बाद अगर काफी सारी फील्ड्स अलग अलग इवेंट्स में कोई सिर्फ बर्थडे के स्पेशलिस्ट होते हैं कोई प्लेबैक सिंगर का शो कराने के स्पेशलिस्ट होते हैं कोई कॉन्स्परेंस के स्पेशलिस्ट होते हैं कोई एग्जीबिशन के स्पेशलिस्ट होते हैं ऐसे काफी तरह के इवेंट्स है

अपने अपने रुचि के हिसाब से कोई भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं मतलब बर्थडे में काफी लोगों को ये रहता है डेकोरेशन ये, ये वो वेडिंग्स भी आज इवेंट में ही आता है जो कि वेडिंग एक्चुअली सबसे बड़ा है इंडिया में अब तक तो जो आ, मतलब पुराने जमाने की तरह होता था लेकिन अभी लास्ट दस पंद्रह साल से लोग वेडिंग को भी एक अच्छे इवेंट की तरह करते हैं एक इवेंट मैनेजर रखते हैं

वेडिंग प्लानर रखते हैं सब कुछ है तो इंडिया में वेडिंग मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इवेंट है अपार्ट फ्रॉम दैट बॉलीवुड इवेंट्स क्योंकि लोग सारे लोग बॉलीवुड के सारे शो मतलब प्लेस हो या कॉन्सर्ट्स हो सभी लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे और वो सक्सेस होगा तो इस आपको वही बताया जैसे कि मतलब आपको

कोई टैलेंट मैनेजर अच्छा रहना चाहिए जो आपको सेलिब्रिटी राइट कॉस्ट में देगा राइट right? और जैसे वेन्यू आपको राइट right कॉस्ट में दे सकता है फिर आपको स्पॉन्सर्स भी लगेंगे क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें टिकटिंग से कॉस्ट कवर नहीं होता है तो स्पॉन्सर्स ऐसे होते बड़ी कंपनी होती है बड़े बिल्डर्स होते हैं या होटेलियर्स होते हैं

ये रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनको उस एरिया में नाम कमाना है तो लोग स्पॉन्सर स्पॉन्सर से भी अपना अगर डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं जो स्पॉन्सरों को ला सकते हैं अपने कमीशन के लिए तो ये सब चीजें जरूरी है मतलब टिकट इज वन पार्ट ऑफ रेवेन्यू बट यू नीड स्पॉन्सर्स टू मेक अ इवेंट सक्सेसफुल एंड प्रोफिटेबल ऐसे

जी गणेश जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि कैसे ये चीजें कर सकते हैं तो शुरुआत में आप इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है और ये बहुत फ्रूटफुल हो सकता है जैसे आपने कहा स्पॉन्सर्स की जरूरत है सेलिब्रिटीज भी राइट प्राइजेस पे आपको मिले और अच्छी तरह से उनका फिर जो भी चीजें रहती हैं एक तो बुलाना इम्पोर्टेंट है ही है लेकिन बुलाने के साथ साथ उनका ध्यान भी रखना पड़ता है वो ज्यादा महंगा पड़ता है क्योंकि

कि अगर हाँ तो उनका परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाता है तो उनको तो, उनको तो मतलब राजा की तरह रखना पड़ता है लेकिन हम लोग प्लान करने से पहले ही दो चार स्पॉन्सरों से बात कर लेते हैं कि हम लोग एक ऐसा ऐसा इवेंट करेंगे आपको इंटरेस्टेड क्या जब हमको कोई दो एक दो पर्सन इंटरेस्टेड दिखाते हैं तभी उसको मतलब आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे

चलिए तो गणेश जी बहुत ही अच्छी टिप आपने दिया है हमारी यूथ के लिए और वो अगर इस फील्ड में अपने आप को फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है आपने ये बताया कि कैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये आपने बताया और मैं चाहूंगा कि आगे हम लोग एक्सपीरियंस सुनेंगे कोई एक चीज आपको लगा कि ये चीजें कर लिया इसलिए अच्छा हुआ अगर नहीं करते तो बड़ा मुश्किल हो जाता

तो ऐसे बहुत सारे अनुभव कट्टे आपके पास जमा होंगे तो मैं चाहूंगा कि कुछ कट्टे अनुभव भी जरूर शेयर करेंगे थोड़ी देर में आइए एक बार फिर से पल्लवी को मैं कहूंगा कि एक और खूबसूरत संगीत सुनाइए तब तक गाना बनाना चाहते हूँ सबके लिए <laughs> जी दिल है छोटा सा छोटी सी

मस्ती भरे मनकी भोली सी आशा चंद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल mm, के छोटा सा mm. छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की

भोली सी आशा आशा छूने की आसमानों में उड़ने की आशा दिल के छोटा सा छोटी सी आशा तो wow.

<laughs> थैंक यू फॉर बहुत ही प्यारा था छोटा सा कोई भी आप सुनेंगे। uh, कुछ चीजें हम लोग जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और नेचुरली अगर वो चीजें हैं तो उसके वजह से बहुत सारी चीजें हो सकता है की एक सेलिब्रिटी के आने से या कुछ म्यूजिक uh, कॉन्सर्ट आपने रखा उसके वजह से बहुत सारी चीजें होती है दस बारह चीज आप करते हैं उसमें से कुछ चीजें जो है

बहुत मायने रखते हैं या हो सकता है कि पब्लिक को वो चीज़ें पसंद आई हो या वहाँ के वी को पसंद आई हो और अगर वो नहीं होता तो शायद वो इवेंट सक्सेस नहीं होता तो ऐसे कुछ दो तरफा जो है ना इसके वजह से ये हुआ और नहीं होता तो नहीं होता कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव सुनाइए <laughs> सक्सेस एंड फेलियर भी सुना सकते हैं आप हाँ जी हाँ

देखो सिंगापुर में एक तो है कि यहाँ के लोग डांसिंग के काफी शौकीन हैं तो जो भी अच्छा, सिंगर्स आते हैं अगर वो अपने म्यूजिक या गाने में उनको डांस करवा सकते हैं तो वो इवेंट ऑटोमेटिक अच्छा, सक्सेसफुल हो जाता है तो अच्छा, अगर अच्छा, लोगों को नाचने का मौका मिल जाता है आ, हा, हा, हा। तो वो सबसे सही रहता है जैसे इवेंट अपने आप सक्सेसफुल हो जाते हैं और उसकी हमेशा ही डिमांड रहती है मतलब

दो साल बाद भी भी आए तो तो बुकिंग हो जाती है। है दूसरा अगर अगर बताएं कि कोई समझो समझो इवेंट स्लो डाउन भी होता है, तो हम क्या करते हैं मतलब जिसकी बाय चांस टिकटें नहीं बिकती है ये नहीं होता है तो हम लोग हमेशा हमारे जो पुराने स्पॉन्सर हुए पुराने टिकट के खरीदार हुए या पुराने शो ये हमारे कस्टमर्स हुए उनको बुला के शो को फुल कर देते हैं ताकि

जो सेलिब्रिटी है उनका भी मन बना रहता है और उनको लगता है शो सक्सेसफुल है जो अंदर की बात है हम लोग को अंदर ही अंदर झेलना पड़ता है ही नहीं होता है वो बाहर से लोगों को ऐसा तो लग जाता है कि शो फुली सक्सेसफुल है हाँ। तो ये सब मतलब कभी कभी मूड ये रहता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना का डर है या वैसा कुछ भी सिचुएशन हुआ तो लोग

बाहर नहीं निकले और ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ लोगों को भीड़ नहीं करनी है तो लो नहीं नहीं करनी है। यहां के लोग है। नहीं, नहीं कोई करते निकलने को मेरे मुझे लगता है पूरा वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक कभी बाहर नहीं निकलेगा और वैसे देखो तो इवेंट में एज लॉन्ग एज आपका सेलिब्रिटी खुश है उसको आप

हम लोग हमेशा ही उसके साथ दो तीन आदमी रखते हैं कुछ भी उसकी जरूरत हो ये वो देखने के लिए वो है प्लस आपका साउंड वगैरह मतलब आ, हमेशा ऐसा होता है कि अच्छा। कॉन्सर्ट तो हो तो पहले दिन वो लोग को साउंड चेक कर लेते हैं सब कुछ ये कर लेते हैं नहीं तो कभी कभी तकलीफ हो जाता है अच्छे अच्छे कोई कोई आर्टिस्ट एकाध ऐसा भी हुआ है कि मतलब साउंड की वजह से

आर्टिस्ट बहुत पॉपुलर है फिर भी साउंड सिस्टम खराब होने की वजह से शो फेल गया है। मतलब लोग आधे में उठ के चले जाते हैं वगैरह वगैरह। ये बात है। तो साउंड सिस्टम फॉर अ प्लेबैक सिंगर्स कॉन्सर्ट साउंड सिस्टम काफी मायने रखता है इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए गणेश जी बहुत ही अच्छा आपने बताया फेलियर एंड सक्सेस के बारे में और बहुत ही छोटी छोटी चीजें है

और अगर वो चीजें समय पर मैनेज नहीं होगा तो शो हमारा फ्लॉप हो सकता है इसलिए हमें जो है एक दिन पहले दो दिन पहले उन सारी चीजों को चेकआउट कर ले और हो सके तो एक डेमो रियल रियर्सल भी कर ले तो वो क्या होता है आपको सारी चीजों का जो कमियां हैं जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो आपके ध्यान में आ जाता है फिर आप रियल टाइम में उसको मैनेज कर सकेंगे तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी इवेंट अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो डेमो कर लीजिए उसका

डमी आर्टिस्ट का रोल दीजिए और उसको सारी चीजें जैसे आप रियल uh, में आप किसी हीरो को एंट्री देना चाहते हैं किस तरह से देना चाहते हैं डमी आर्टिस्ट को रखिए और उसके साथ वो सारी चीजें करिए जिस तरह से आप रियल हीरो के साथ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगा और बिफोर द रियल शो आपको सारी कमियाँ आपकी खुद की और दूसरों की भी दिखाई देगा कि अगर आर्टिस्ट इस तरह से चलेगा इधर से नहीं आता तो इधर से आता तो कैसे लगता ऐसे टू वे में आप उसका डेमो ले सकते हैं

ताकि आपका जो सक्सेस रेट है वो इंप्रूव होगा और ग्रैंड जो है वो आपका सेलिब्रेशन होगा तो इसीलिए डेमो इम्पोर्टेंट है अगर हो सके तो जितना जल्दी आप इन चीजों को कर लेते हैं उतना जल्दी आपको जो है मैनेज करने में आसानी होगा तो चलिए गणेश जी ने काफी अच्छा शेयरिंग किया है कि टाइमिंग टाइमिंग पे भी हाँ क्योंकि जो जोर देना जरूरी है मतलब सेलिब्रिटी को किसी भी तरह शो के एक पंद्रह मिनट पहले

बैक बुला, के रख, बुला के रखना लोगों को शो के टाइम के 15-20 मिनट पहले से एंट्री देना डिपेंडिंग अपॉन द क्राउड साइज और ये क्योंकि वो जो लोगों की फीलिंग है जो आधा घंटा पहले आके बैठते हैं वो भी काफी हाँ, मायने हाँ, रखते हैं वहाँ तो इतने अच्छे से कितना अच्छा एम्बियंस है कितना अच्छा ट्रीटमेंट है लंबी खड़ा रहना पड़ता है

या जो भी टिकेटिंग अलग अलग सिस्टम सिस्टमें होती है तो उनकी कन्वीनियंस की कन्वीनियंस का ख्याल रखना पड़ता है कि इतना पैसा देने के बावजूद अगर हम उनको एंटरटेनमेंट की जगह तकलीफ देंगे तो, तो मुश्किल पिछली बार उनका खाना मुश्किल हो जाएगा मुश्किल हाँ मतलब जिस जो कोई भी कस्टमर है वो आए आधे घंटे पहले कुछ खाने पीने की सुविधाएं भी हम लोग रखते हैं

ये भी एक काफी जरूरी चीज है और हमको भी मतलब इवेंट ऑर्गेनाइजर को भी वो रेस्टोरेंट या फूड वेंडर से कुछ मिलता है उसका भी नाम बनता है उस इलाके में आ, विन, विन, तो, विन विन विन विन सिचुएशन है हाँ तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए मतलब लेट डिले नहीं होना चाहिए आठ बजे होने वाला था वो तो दस बजे हो गया तो उसकी खत्म हो जाती है मतलब सही बात सही बात क्यूरियसिटी भी खत्म हो जाती है

आइए गणेश जी बहुत ही अच्छा आपने बताया और हमारे साथ कुछ हमारे दर्शक मित्र तो जुड़े हैं रोहित तो एम जी जी लिखते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है उन्हें और सर और बजट मैटर करता है ये तो सही बात है जी। और इसके साथ में रोहित जी ने एक और मैसेज किया है वो वेरी नाइस जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया उनको अच्छा लग रहा है और इसके साथ श्रेष्ठ ने याद किया है ओम शांति

और बहुत ही उन्हें भी अच्छा लग रहा है वेरी नाइस और इसके साथ में हमारे एक और दोस्त एकता पांडे जी ने भी ओम शांति लिखा है तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और हमारे साथ जुड़ते रहते हैं आप अपनी भावनाएं अपने विचार लेकर तो हमें अच्छा लगता है तो आइए कंचन जी मैं चाहूंगा की एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप एक और खूबसूरत सा गीत गणेश जी के लिए सुनाइए मैं एक गजल सुनाती हूँ फरीदा खानम जी का गाया हुआ एक गजल है

क्या बात बहुत रेयर कहते हैं लोग मैंने तो खैर कभी नहीं सुना आ, आ, हम लोग जो सिंगर कलीग्स हैं हम लोग मैंने कभी नहीं सुना उसका मुखड़ा सुनाती बहुत मुश्किल है अच्छा <laughs> वो इश्क़ जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल बताएं क्या

वो इश्क़ जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल बताए क्या कोई महर नहीं कोई कहर नहीं फिर सच्चा शेर सुनाई क्या वो इश्क जो हमसे रूठ गया

अब उसका हाल बताएं क्या कोई महर नहीं कोई कह नहीं फिर सच्चा शेर सुनाई क्या वो इश्क जो हमसे रूट गया इतना ही सर थैंक यू

कुछ चीजें जो है मुश्किल होती हैं लेकिन उसको समय पर अगर हम लोग अपनी तरह से तो बड़ा अच्छा लगता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और गणेश जी आप आए हैं सिंगापुर से हमें जुड़ गए हैं हमारे साथ जुड़े हैं तो सिंगापुर के बारे में कुछ खास बातें जरूर बताइए वहाँ के नजारे कुछ अपने शब्दों से सुनाइए ताकि हम लोग सुनकर उस चीज को मन से देख सकें

आपको सिंगापुर में कौन कौन काम सिंगापुर देखो सबसे पहले तो सभी को पता होगा कि सबसे क्लीन सिटी है <laughs> बहुत ग्रीनरी बना के रखी है अच्छी तरह मेंटेन किया है जे, और यहाँ का कल्चर टोटली अपने इंडिया से बिल्कुल अलग है मतलब अगर साउथ ईस्ट एशिया का कल्चर कि जब मैं भी दस साल पहले आया था तो मुझे बहुत अलग लगा मतलब इंडिया में कहीं भी जाओ एक अलग कल्चर है

और सिंगापुर में एक अलग कल्चर है जैसे कि यहाँ लड़के लड़कियां easily as a friend accept होते जो इंडियन कल्चर नहीं मानता है तो यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है मतलब किसी भी लड़के का लड़कियों से फ्रेंडशिप करना या ये ऐसा नहीं है कि भाई उनके पेरेंट्स पूछेंगे वो कौन है ये कौन है प्लस यहाँ एक ये यह है कि यहाँ लड़के लड़कियां जो भी

So, एक सोलह सत्रह साल की उम्र हो, तो हो जाते हैं बाप ज़्यादा जोर देते हैं और वो खुद भी अपने आप की कमाई कहीं कहीं ना से कर लेते हैं मतलब अगर पढ़ते भी होंगे तो मॉल में यहां वहां पार्ट टाइम करके वो तो लोग अपना गुजारा निकाल लेते हैं मतलब माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं है जी जी जी तो

और प्लस यहा एक अलग सिस्टम है की हर एकजन है उसको दो साल मिलिट्री होके होना पड़ता है जो भी कोई साल का हुआ तो उसको मिलिट्री में जाना पड़ता है तो वो कंपलसरी है गवर्नमेंट का और, अच्छा हाँ और उस ट्रेनिंग की वजह से लोग काफी अपने आगे भी चल के अपने फिटनेस पे ये वो ध्यान रखते हैं सब लोग स्लिम एंड ट्रिम है और

बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है इसी वजह से लड़कियां भी हेल्थ कॉन्शियस है और मोस्टली जैसे अपने इंडिया में तो कोई लेडीज काम नहीं करती यहाँ लगभग 90 परसेंट लेडीज भी कोई ना कोई जॉब कर लेती है अगर फुल टाइम नहीं, नहीं कर सकते तो पार्ट टाइम पार्ट टाइम तो करें फ्रीलांस ये वो मतलब एक ही आदमी के ऊपर ये नहीं आता है भार जो इंडिया में जैसे कि

लड़कियां कहीं जा नहीं सकती है काम नहीं कर सकती वैसा ये नहीं है प्लस यहाँ जैसे कि क्योंकि हजबेंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो घर पे रोज खाना बनाने वाला रिवाज भी कम है फूड यहाँ बाहर का बहुत बिकता है चीफ बेस्ट है मतलब सिंगापुर के कैटेगरी के हिसाब से पति पत्नी दोनों दोपहर शाम का बाहर ही खा लेते हैं वीकेंड में शायद घर पे बनाते हैं या ये है

और हेल्थ वाइज उनको बहुत यह है कि वो लोग खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं शाम को हमेशा तो तो चाहिए हम लोग इंडियन को ये बोलते हैं अगर हम लोग बोलते हैं नौ दस बजे खाना खाते हैं अरे बाप रे इतना लेट बजे के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जैन लोग हैं जो कि सूरज डूबने हाँ। के बाद नहीं खाते, नहीं खाते हुँ। सिमिलर सिचुएशन यहाँ एटी टू नाइन्टी लोग उसको फॉलो करते हैं कि जल्दी खाओ

और उसकी उसी को एक कारण बताते हैं मतलब बॉडी उनकी फिट रहना या जो इंडियन पुरुषों में जैसे टमी बाहर निकलना वो लोग बोलते हैं ये चीज फॉलो करने से मतलब टाइम का मतलब रात का खाने के बाद कम से कम एक चार घंटे का गैप होना चाहिए सोने के पहले तो इस तरह और ये लोग ज्यादा करके वेस्टर्नर्स की तरफ देखते हैं सभी ब्रांडेड चीजों को पसंद करते हैं

मतलब सिर्फ सस्ता ही नहीं देखते हैं राइट? फिर जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ टेन परसेंट इंडियन है एटी परसेंट चाइनीज है और सेवन एट परसेंट मलेशन्स है और बाकी दो तीन परसेंट में सारे काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं लॉ एंड ऑर्डर बड़ा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे तो कोई डर है नहीं मतलब

अकेली लड़की भी रात को अगर तीन बजे भी जाती है तो किसी की मजा नहीं है कोई उसको छेड़े क्योंकि का रूल इतना स्ट्रिक्ट है वहां फिर चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर का भी बेटा क्यों ना हो लॉ एक ही है करप्शन लगभग जीरो के बराबर है क्योंकि सारे मिनिस्टरों को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है तो सिंगापुर का जो मेन फाउंडर है लिकवाण करके एल के वाई

बता जिसको दें उसने लोगों के लिए काफी अच्छा करके रखा है 70 टू 80 लोग प्रोग्रेस किए हैं हैं सबके पास अपने-अपने घर ये है है तो और गवर्नमेंट भी उनको अच्छे से रखती ताकि एज के बाद अगर उनके पास जॉब हो ना हो तो प्रोविडेंट फंड से उनकी जिंदगी आराम से कट जाए मतलब उनके बेटों पे या उस पर डिपेंड न होना

मतलब 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेल टू डू यू कैन तब जाके ये, आ, मतलब डेवलप्ड कंट्री बनी है तब ये बोल सकते हैं कि उनकी फोरसाइट की वजह से बोल सकते हैं उनके लॉ इंप्लीमेंटेशन की वजह से बोल सकते हैं या वो खुद भी मतलब लोगों की भलाई करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने जब ऐसा सुनने में आया उनकी काफी किताबे भी है

और हमारे पीएम भी उनके काफी फैन हैं और जब उन्होंने ये हाथ में लिया था ये देश तब ये देश एक फिशरमैन का विलेज था उसमें से इतना अच्छा। आगे बढ़ाना। लेकिन वो खुद <laughs> ऐसा ही है कि वो और उनकी वाइफ लंदन यूनिवर्सिटी से वकालत पढ़े थे तो काफी अच्छा नॉलेज था वहां का देख करके सब कुछ ये आगे बढ़ाया और इन्होने भी मतलब लोगों ने भी उनका खूब साथ दिया

तो आज इसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट काफी अच्छा है सब कुछ प्लान होता है मतलब इवन जैसे अपने इंडिया में बिल्डर है दो साल बोल के कभी पांच साल में भी नहीं देते हैं वे इधर पहले से ये अभी इंडिया में रेरा वगैरह वगैरह आया है लेकिन यहाँ पर तो ऐसा टाइम लिमिट देना पड़ता है और उसके एक महीने पहले लोग दे देते हैं नहीं तो उसको काफी यहाँ की पेनाल्टीज हर चीज में हाई है

और उसको इम्प्लीमेंट भी होता है मतलब तो ऐसे या कोई करप्शन या इससे वो लोग बाहर छूट नहीं सकते या नहीं। तो उसकी लाइसेंस रद्द हो जाएगी अगर ज्यादा ये होगा तो तो अच्छे से रूल्स को इम्प्लीमेंट किया है और करप्शन नहीं है यही दो कारण से ये कंट्री बहुत आगे है जीश तो जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने सिंगापुर के बारे में बताया और बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्टोरी है क्योंकि एक फिशरमैन का विलेज

सिंगापुर के रूप में स्टैब्लिश है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है सबके लिए मोटिवेशन है कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है और निश्चित तौर पे यहाँ पर लॉ एंड और साथ ही साथ लोगों को किसी का भला करने का अगर आपके दिल में है तो निश्चित तौर पे आप नेचुरली अच्छी चीजें करते हैं और लोगों का भी सहयोग आपको मिलता है क्योंकि उसमें उनका भी फायदा है तो विन विन सिचुएशन वाली बात आपने सुनाई है स्टोरी में भी यही

हम सभी को पता पड़ता है कि जहाँ पर हम लोगों की भलाई का सोचते हैं तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें जो हैं एक राउंडअप में आ जाती हैं और वो सबकी भलाई के लिए काम होता है तो निश्चित तौर पे वो अच्छा ही होता है तो आइए जाते जाते मैं फिर से पल्लवी से कहना चाहूंगा पल्लवी एक छोटा सा फीस जरूर सुनाएंगे मोटिवेशनल गीत अगर आपको याद आ रहा हो तो अच्छा लगेगा गणेश जी ने जिस तरह से हमें मोटिवेशन वाली स्टोरी सुनाई सिंगापुर की

और आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लग रहा है <laughs> जी सर बहुत अच्छा लग रहा है बहुत इंफॉर्मेशन जानकारी मिल रही है सर से थैंक यू सो सर एक गीत सुनाना चाहती हूँ कुछ बोला ही नहीं

पास मेरे फिसली है ये तंगे तुम चले गई कुछ बोला भी सही पास मेरे फिसली है ये तंगे

सासे भी कह रही है आएंगे नहीं शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगा नहीं तेरे बिना तेरे बिना

Be ready now.

अच्छा तो मोटिवेशन अच्छा अच्छा आपको बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं एंड एक बार हमारे सभी कंचन जी पल्लवी एंड भुवनेश्वर जी को भी बहुत बहुत, बहुत, बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं इस शो में जुड़ने के लिए

और विक्रांत जी आपसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं अभी गा सकता हूं तो चलिए मैं फिर से हम लोग आपस गणेश जी को एज ए गेस्ट करके बुलाएंगे तो आप अपना अपना टैलेंट जरूर दिखाइए उन्हें अच्छा लगा तो जरूर अपने इवेंट में बुलाएंगे फिलहाल <laughs> अभी तो चीजें जो हैं थोड़ा सा कोरोना की वजह से जो है आना जाना तो सारा बंद है लेकिन फिर भी ऑनलाइन जो इनका चल रहा है नमस्ते इंडिया इस प्रोग्राम में भी शायद जुड़ सकते हैं ऑनलाइन में भी

तो आगे हम लोग बातें करेंगे गणेश जी और... गणेश जी आपको तो उसमें बुलाना पड़ेगा बहुत अच्छा काम किया है मतलब सभी लोगों को इतना कंफर्टेबल महसूस करवाया है कि हम लोग आपसे आभारी है क्योंकि मैं पहली बार ऐसे टीवी शो या कोई न्यूज चैनल आया हूँ लेकिन आपकी वजह से मुझे बहुत कम्फर्टेबल महसूस हुआ तो अगर आपको कोई मौका चाहिए तो उस चैनल पे हम लोग जो हमारा ऑनलाइन एग्जीबीशन है

जरूर जरूर जरूर लेकिन जरूर।, जरूर।, जरूर करेंगे so, ये मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आपके लिए मैं काम आऊ और हमारे सभी सिंगिंग स्टार्स को भी उसमें जोड़ने का मौका मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा <laughs> सबके बला तो गणेश जी तो, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग और हम लोग जुड़े तो, रहेंगे मैं चाहूंगा की आप इस प्रोग्राम में बीच बीच में आते रहें और टैलेंट को देखते रहें क्योंकि काफी अच्छे हमारे सिंगर्स हैं और बहुत ही मना मेहनत कर रहे हैं

और हम उन लोगों को अभी ग्रैंड ग्रे भीस्ट वाले और जो भी लोग हैं वो अलग अलग दिन हमको बुलाते हैं एज वाइज और वो आके परफॉर्म करते हैं तो ग्रैंड फिनाल में मैं चाहूंगा कि आप सभी एज ग्रुप में एज ए स्पेशल गेस्ट आप अटेंड कीजिए तो उसमें भी आपको काफी अच्छे लोग मिलेंगे

तो चलिए फिर से एक बार गणेश जी एंड हमारे सभी स्टार्स के लिए तालियां मेरी और से. <laughs> तो आज का इस शो को यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलने का वादे के साथ आप सुनाए हैं रीड मत वन नाइन्टी चलिए नया साल का ये दूसरा दिन है आशा अच्छा करता हूँ मैं चाहूंगा कि नया साल जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे तीसरा दिन चौथा दिन पांचवा दिन एक महीना पूरा हो जाएगा

लेकिन मैं चाहूंगा कि एक चीज को खींच के साथ में लेके चलिए पहला दिन जो खुशी आपको हुआ था जिस तरह से लोगों ने आपको विश किया था आपने लोगों को विश किया था बस ये छोटा सा चीज को अगर कैरी फॉरवर्ड आप अपने लाइफ में इस पूरे साल के लिए करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी खुशी बनी रहेगी और आप दिल से अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर ये ट्वेंटी आपके लिए ट्वेंटी सक्सेस लेकर आएगा तो ऐसी शुभकामना के साथ गणेश जी को बहुत सारी शुभकामनाएं

शांति सबके मन तो भाती है बातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान इंद्रधनुषी रंगों से उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए बातें मुलाकाते बातें मुलाकाते

कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें हो बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें